राम सीताराम चंचलता मिट गई हैं? कब बोले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे करने लगे चंचलता मिट गई हैं? तो उस समय उस समय कैसे भी कब तो बोले भाई ये कई चीज रोज करना कब बोले ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी के लिए ये भी नियम नहीं है ये भी नियम नहीं है महाराज बाबा जी महाराज ने बताया कि जब जैसे मन लगे तब तैसे लगा लिया जब जैसे बासना मिटी तब तैसे मिटा लिया हैं? अरे राम के रूप में भी वही है कृष्ण के रूप में भी वही है देवी के रूप में भी वही है निराकार के रूप में भी वही है अगर हाथ ही जोड़ने से बासना मिटती हो तो किसी को भी हाथ जोड़ लिया है के न, न प्रकार बोले भाई ये देखो ये उपासना की निष्ठा हम नहीं बता रहे हैं आप अपनी उपासना में अपना मंत्र मत छोड़ना हो और अपने इष्ट देवता को भी मत छोड़ना अपने गुरु को भी मत छोड़ना है ना उसको ठीक ठीक चालू रखना उसको ठीक ठीक चालू रखना वो बात जिज्ञासु की है वो साधक की है लेकिन जो मैं कह रहा हूँ ये बात ब्रह्म की कह रहा हूँ है ना ब्रह्म ज्ञानी की कह रहा हूँ कई का ऐसी अच्छा अब देखो हमको शंका तब होती है जब आदमी कहता है कि हम निराकार का भजन क्यों करें क्योंकि हमको तो ब्रह्मज्ञान हो गया है? तो बोले निराकार अभी कोई ब्रह्म से जुदा है तभी न उससे परहेज करते हो एक ने कहा हम साकार का भजन क्यों करें हमको तो ब्रह्मज्ञान हो गया बोले तब अभी एक दूसरी चीज तुम्हारे बनी हुई है साकार है साकार क्या ब्रह्म नहीं है तुम क्यों छोड़ना चाहते हो साकार को असल में साकार से द्वेष है इसलिए साकार को छोड़ना चाहते हो साकार ब्रह्म ही है क्यों छोड़ना चाहते हो छोड़ने छोड़ना क्यों चाहते हो का अभी तुमको ज्ञान नहीं हुआ बोले हम तो अब निराकार नहीं भजेंगे महाराज क्या निराकार को क्यों छोड़ना चाहते हो तो ब्रह्म ही है तो कहने का अभिप्राय क्या है कि ये जो अभिमान की ग्रंथि पड़ जाती है कि मैं ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी हूँ ये सबसे बड़ा ये सबसे बड़ा दुख सो तो एक दिन आ, क्या नाम है हमारे पास कोई सज्जन आए थे तो मैंने उनको एक बड़े मस्त फकीर की बात सुनाई कि क्वचित न प्रतिष्ठितम चित्तम उत्पादनीयम अपना मन दुनिया में दृश्य में कहीं लगने न पावे कहीं फंसने न पावे मन को ऐसा बनाना चाहिए तो हमने तो कृष्णा मूर्ति को कभी सुना नहीं है न उनकी कोई किताब पढ़ी है क्योंकि वो तो अंग्रेजी में बोलते हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं। तो वो सज्जन बोले कि कृष्ण मूर्ति की तो सारी फिलासफी इतने में ही आ गई की अपने मन को कहीं लगने नहीं देना चाहिए है तो बौद्ध संत की याद आई ये अपने मन को ऐसा रखना चाहिए कि वो कहीं लग न जाए है अच्छा ये दोनों तो हुए एक अब वो जो मैंने उड़िया बाबा जी वाली बात कही उससे मिलान करना उसमें और उसमें फर्क है है ना? कहीं ना लगने देने में असंगता का अभ्यास है कहीं ना लगने देने में असंगता का अभ्यास है और कहीं लगाने में विश्वास पूर्वक उपासना है बोला अच्छा और कहीं लगे तो लगे और ना लगे तो ना लगे सोत बैठत पड़े उतारे कहे कबीर हम वही ठिकाने लग जाए तो लग जाए ना लगे तो ना लगे है ना अपनी अद्वितीय आत्मा में इसकी कोई परवाह नहीं है ये वेदांत का सिद्धांत है चलो सूर्य सम मामा अनिराकरणमस्तु जो निषद माहं ब्रह्म निराकुयाको अकते जोनिषत् धर्मी सन्त दभ्रमेवा यद यदेश मीमा ते मने विद ब्रह्म ज्ञान के बारे में निश्चय तो होना ही चाहिए हाँ आत्मा ब्रह्म है ये निश्चय होना चाहिए ये निश्चय होना चाहिए परंतु मैं ब्रह्म को जानता हूं ये निश्चय नहीं होना चाहिए आत्मा ब्रह्म है ये निश्चय तो होना चाहिए परंतु मैं ब्रह्म का ज्ञाता हूं ब्रह्म हमारा ज्ञेय है ये निश्चय नहीं होना चाहिए तो दोनों में बहुत फर्क है आत्मा ब्रह्म है ये तो वस्तुस्थिति का ज्ञान है और मैं ब्रह्म को जानता हूं ये तो ब्रह्म ज्ञान का अभिमान है तो ब्रह्मज्ञान होना चाहिए परंतु ब्रह्मज्ञान का अभिमान ही नहीं होना चाहिए तो जो लोग किसी ऊंचे पद पर बैठ करके अपने ब्रह्मज्ञानी होने की घोषणा करते हैं हाँ। तो वे तो वो पद के कारण ऐसा बोलते हैं जैसे हम अमुक मठ के महंत हैं अमुक पीठ के स्वामी हैं अमुक मंडली के ईश्वर हैं तो वो जो छोटी छोटी चीजों का ईश्वरत्व है उसके कारण उन्हें लोगों के बीच में कहना पड़ता है कि मैं ब्रह्म का ज्ञाता हूं आँ... एक बार श्री यूया बाबा जी महाराज से किसी ने पूछा कि महाराज आप ब्रह्म हैं तो बोले कि तुम ब्रह्म को देख के उसी के बारे में पूछ रहे हो ना कि मैं ब्रह्म हूं तो जितना तुम मुझको देखते हो और जानते हो वो तो ब्रह्म है नहीं क्या तो तब तो तो तो तो आप ब्रह्म ज्ञानी है बोले तो ज्ञान का कोई अभिमान नहीं होता जैसे धन का धनी होता है धन तो होता है मुठ्ठी में और उसका अभिमानी होता है मुठ्ठी वाला ऐसे यदि ब्रह्म का ज्ञान वृत्ति में रहे तो वृत्ति वाला वृत्ति का अभिमानी होगा परन्तु यदि वृत्ति में ज्ञान रहा और वृत्ति का अभिमानी ब्रती मान रहा तो वो तो जीव हुआ वो तो वृत्ति वाला तो जीव होता है क्योंकि वृत्ति अंतकरण में रहती है अंतकरण जीव की उपाधि है तो बोले अच्छा आप ईश्वर हैं तो तुमने हमको सृष्टि स्थिति करते देखा है, है। ऐसे बोले तुम महात्मा हो तो तुमने हमारा महात्मापन कहाँ देखा है अरे भाई तुम हमको एक मनुष्य के रूप में देखते हो और ये देखते हो कि कोई भूखा आता है तो उसको अपने हाथ से रोटी देते हैं और कोई दुखिया आता है तो उसको आश्वासन देते हैं कोई जिज्ञासु आता है तो उसको समझाते हैं कोई विक्षिप्त आता है उसको समाहित बनाने की चेष्टा करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे व्यक्तित्व को जितना तुम देखते हो उतना तो चराचर की सेवा में लगा हुआ है हमारे सेवक व्यक्तित्व को ही तुम देखते हो और इसको महात्मा मानते हो अपनी श्रद्धा से ब्रह्म ज्ञानी मान चेहो अपनी श्रद्धा से और कहो कि तत्वदृष्टि से मैं ब्रह्म हूं तो तत्व दृष्टि से तो तुम भी ब्रह्म हो और सब ब्रह्म है तो ब्रह्म होने से महात्मा की कोई विशेषता नहीं हुई तो एक पुरानी बात आपसे सुनाते हैं हमारे मोकलपुर के बाबा हमारे गांव आए थे बड़े प्रेम करते थे बड़ी कृपा रखते थे सिद्ध पुरुष थे और उनकी सिद्धि हम लोग दिन रात दिन भर में कई बार देखने को मिलती थी तो श्रद्धा भी बहुत करते थे तो कभी कभी उनकी बनाई तो उनकी छुई रोटी भी खा लेते थे तो हमारे ब्राह्मणों में वहाँ ऐसी रीति नहीं है तब तो नहीं थी अब तो हो गई है बोलो नम लोग किसी भी अनजान आदमी के हाथ की बनाई हुई कच्ची रसोई नहीं खाते थे, थे। ब्राह्मणों की भी नहीं खाते थे ब्राह्मणों में भी जिनसे कोई रिश्ता नाता हो संबंधी हो तब तो उनकी छुई रोटी खा ले और संबंधी न हो तो नहीं खाते थे। ऐसे उन दिनों रिवाज थे पर हम लोगों ने क्रांति कर दी कर एक अंजान महात्मा न उनकी जात मालूम न पात मालूम न रहनी मालूम वो तो 40-50 बरस के वहीं गंगा किनारे और रहते थे ऐसे मट्टी की दीवार और ऊपर से छप्पर और किवाड़ी भी नहीं और कभी कपड़ा पहने कभी ना पहने तो जब तक हम उनके यहां जाते थे और उनका छुया खा लेते थे तब तक तो कोई बात नहीं आई पर जब वो हमारे गांव में आए और उनके हाथ का भात खा लिया हमने तो हमारे गांव बिरादरी के ब्राह्मण लोग आस पास के रिश्तेदार नातेदार सब बड़े बड़े इकट्ठे हुए और उन्होंने उनको जाके घेरा तो बोले बाबा तुम कौन हो किस जात का दूध है मैं कौन दूध हो ऐसे एक आपको सीधी सीधी बात सुनाते हैं जो तो बाबा बोले कि गुरु वो तो सीधे तो बात ही नहीं कर सकते बोले गुरु जो मच्छर है सो मैं हूँ जो खटमल है सो मैं हूँ जो चिड़िया है सो मैं हूँ जो पशु है सो मैं हूँ जो देवता है सो मैं हूँ जो तुम हो सो मैं हूँ अरे दूध का क्या पूछता है बोले कि नहीं बाबा ये हमारे जो बालक हैं वो आपका छूया खाके भ्रष्ट नहीं हो जाएं इसके लिए पूछते है आप सीधे सीधे बताओ कौन हो ये बताया देखो वासुदेव सर्वमिति समहात्मा तो अपने मन से राग द्वेष निकाल देना देखो आदमी की गलती क्या है पांच रुपया खो जाता है तो पांच रूपये गए अपनी गांठ से अपनी मेहनत की कमाई गई अपनी चीज गई तो उसके बदले में क्या करते हैं बोले दुख से कहते हैं कि वो दुख तू आ हमारे कलेजे में बैठ हाय हाय मैं बड़ा दुखी हूं हमारे पांच रुपए चले गए तो पांच रुपए चले गए सो तो अंजान में चले गए और ये जो दुख बुला करके तुम अपने कलेजे में बैठा रहे हो हैं। ये कौन सी भलमन की बात है पांच रुपए गए गए दुख तो मत बुलाओ ये दुख जो है ये बिना बुलाए नहीं आता है आपको हम अपने जीवन का सार बताते हैं दुख कभी यह के रूप में नहीं आता है दुख कोई मिट्टी पानी आग हवा आसमान का नाम तो दुख है नहीं है? मन में जो दुख का आकार आता है वो मन में आता है और उसको जब हम मैं मेरा मान लेते हैं मैं दुखी हूं ये आप लोगों ने हमारी प्रक्रिया कभी सुनी होगी यह दुख है ऐसा कभी भान नहीं होता का आग लगना दुख है तो आग लगी छप्पर में दुख तुम्हारे दिल में कैसे हुआ कैसा रूपया जाने में दुख है तो रुपया गया तो दुख तुम्हें कैसे हुआ रुपया जाए चाहे न जाए दुख तुमको कैसे हुआ क्योंकि तुम तो रुपया हो नहीं दुख होना हो तो रुपया रूपया होए हो रुपया के तो दिल ही नहीं दिमाग ही नहीं उसको दुख कहां से होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि दुख तुम्हारे दिल दिमाग में हुआ रुपए में तो हुआ नहीं ना रुपए में हुआ ना रुपए के जाने की क्रिया में हुआ न ले जाने वाले को हुआ वो तो खुश हो गया ए? तुम्हारे दिल दिमाग में दुख हुआ ना ये दुख सुख होने की जगह अपना दिल और अपना दिमाग है चिंता छोड़ो सुख से जियो गया सो गया आया सो आया अगर चिंता पकड़ोगे तो तुमको दुख होगा तो चिंता भी दुख नहीं है असल में दुख आभास भास से नहीं है दुख आभास भास से नहीं है क्यों ये घड़ी है ये जैसे भागता है ऐसे यह दुख है नहीं भागता है आप बड़ी सीधी करके मैं ये बात बता रहा हूं ये घड़ी है ये तो ठीक है पर आप दुख बताओ क्या है, है? हाँ। क्या दुख है बताओ तो माने लाल है कि काला है कि पीला है कि नीला है दुख में रंग है क्या अच्छा दुख में वजन है क्या एक छटाक एक मन दो मन बोझ है क्या अच्छा तो दुख में वजन नहीं है दुख में रंग नहीं है अच्छा दुख एक बीते का टेढ़ा टेढ़ा होता है, है? आकृति नहीं है दुख में दुख का देश नहीं है दुख का काल नहीं है दुख की वस्तु नहीं है ए? दुख में कोई पराक्रम नहीं है दुख में कोई वीरज नहीं है दुख में कोई बल नहीं है ये तो जैसे कोई है ना? कुत्ते को ढेला मारे कि आओ हमको काटो ऐसे जब आदमी अभिमान करता है कि मैं दुख वाला हूँ सब अपने को दुख लगता है जिसके मन में अभिमान नहीं होता कि मैं दुखी हूं उसको दुख कभी नहीं लगता और झूठी झूठी बात पर हो झूठी झूठी बात पर लगता है झूठी बात पर जूट जाता है सन 48 की बात है हम लोग बदरीनाथ जा रहे थे तो रूद्र प्रयाग से आगे पी पैदल गए थे सुमेर चट्टी पड़ती है जब वहां से चले तो दो चार मील जाने पर मालूम हुआ कि दादाजी की घड़ी खो गई है ना तो बड़ी फिकर हुई कि मिल जाए तो अब हम तो बढ़े बद्रीनाथ की ओर और, और दादाजी लौटे घड़ी की ओर है तो ना? और रास्ते भर ढूंढे हो है ना? ढूंढते गए रास्ते भर यहां तक कि कहीं कहीं माटी पड़ी हुई थी गिर के पहाड़ से तो, तो माटी हटा के देखते थे कि कहीं इसमें न होए, है ना? जैसे थाली खो जाए और घड़े में हाथ डाल के ढूंढे कि कहीं इसमें थाली छिपी तो नहीं है ना? तो वो थाली नहीं ढूंढी जाती है अपने दिल की घबराहट जो है न वो हाथ को उठाकर थाली में डाल देती है अच्छा भाई अब हम लोग तो धूप में बैठ करके इंतजार करते रहे कि आवे आवे आवे अभी चार मिल गए चार मिल आए दौड़ के कहीं घड़ी तो नहीं नहीं मिली अच्छा मन में दुख था घड़ी खोने का देखो तो बीस वर्ष पहले की बात है अभी की नहीं है बीस वर्ष पहले की अच्छा हम तो आपको एक मन का खेल सुनाते हैं तो अब बड़ी दोपहर ही हो गई एक मामूली चट्टी पर हम लोग जाके फेरे पानी वहां झरने से दूर से लाना पड़ता था उस तो दादाजी गए झरने पर पानी देने या हाथ धोने के लिए गए वहां एक अंगूठी पड़ी हुई थी तो अंगूठी उठा के ले आये आ, मैंने कहा दो हजार रुपए की तो होगी तो सौ रूपये की घड़ी खोई थी और दो हजार रूपये की अंगूठी मिलनी दो हजार की अब तो खुश हो गए कि चलो देखो बिहारी जी की मानता मैंने मानी थी बड़ी कृपा करी बिहारी जी ने बड़ी कृपा करी सौ रूपये की घड़ी खोई और दो हजार रूपये की अंगूठी मिल गई खुश हो गए हो अब वहां से गए कर्णव प्रयाग फिर नंद गए विष्णु प्रयाग गए बद्रीनाथ गए पांच चार दिन में बद्रीनाथ गए तब तक तो घड़ी भूल गई अंगूठी की खुशी आ गई दिल गदगद हो गया अब वहां जाके किसी बनिये को दिखाया कि ये घड़ी ये अंगूठी कितने की है तो उसने बताया तीन आने की क्योंकि वह अंगूठी तो कहती थी ऐसा तो देखो सौ रूपये की घड़ी का जो दुख था ना वो तो तीन आने की अंगूठी ने मिटाया पर वो तीन आने की अंगूठी असली नहीं है इसका फिर दुख नहीं हुआ हो वो तो फिर फेंक दी किसी को दे दी है न तो अब वो सुख कहा से आया दुख कहाँ से आया घड़ी में से दुख नहीं आया अपने मन में जो घड़ी के प्रति मोह था है न उसके कारण मेरी घड़ी खो गई हैं ये मैं दुखी हो गया और मुझे अंगूठी मिल गई मैं सुखी हो गया हैं तो ये असल में मन की वृत्ति है सुख दुख कहीं मूर्त रूप में नहीं है न सुख का कोई काल है न दुख का कोई काल है न सुख का देश है न दुख का देश है न सुख वस्तु है न दुख वस्तु है न इनमें वजन है न इनमें उम्र है न इनमें रंग है न इनमें आकृति है हैं? ये तो तुम मान लेते हो जब ये शुद्ध सच्चिदा आनंद गण आत्मतत्व की मान्यता का ये प्रभाव है कि अपने को दुखी माने तो दुखी है और अपने को सुखी माने तो सुखी है तो कम से कम ये प्रतिज्ञा तो कर लेनी चाहिए अपने जीवन में कि हम छोटी छोटी चीजों के लिए अपना दिल नहीं बिगाड़ेंगे हैं चीज बिगड़ी तो बिगड़ी दिल नहीं बिगाड़ना चाहिए हैं चीज से दिल बड़ा है अच्छा आपके सामने थाली में भोजन रखा हो आप कहें कि बना बनाया भोजन बिगड़ जाएगा इसलिए खा लेना ठीक है तोड़ना ठीक नहीं है, है? छोड़ना ठीक नहीं है अनाज को बनाया हुआ है इसको तो, तो खाले पेट में रख दें तो पेट बिगड़ा तो डॉक्टर की जरूरत पड़ी डॉक्टर लोग तो इंतजार ही में रहते हैं कि किसी का पेट बिगड़े ना न तो जजमान मिला देखो एक बात देखो अच्छा तो आप कीमती किसको समझते हो अन्न को समझते हो कि पेट को समझते हो आप अन्न खराब हो तो खराब हो जाने दो पेट खराब मत करो यही ना बुद्धिमत्ता है हैं तो इसी प्रकार बाहर की कोई भी चीज खराब हो जाए तो हो जाए भीतर की चीज खराब मत करो अपना दिल किसी भी कारण से किसी भी कारण से अपना दिल खराब मत करो और उसको खराब न होने की दिल को खराब न करने की जो जुक्ति है वो साधु महात्माओं के पास रहती है बोला हाँ इसके ये डॉक्टर हैं, इसके ये वैद्य हैं, इसके ये चिकित्सक हैं हम बच्चे थे तो हमारे बाबा बड़े ज्योतिषी थे हो ज्योतिष का अच्छा अभ्यास हमारे पिता को भी था और पितामा को भी था वो तो ज्योतिष बताना कुंडली और क्या नाम है कर्मकांड कराना गुरू मंत्र देना यही तो अपना पेशा था बोला अपनी परिवार का जो पेशा था ना हो जीविका वो यही थी तो उन्होंने जिस गुरु से ज्योतिष पढ़ा था पंडित गंगाधर शास्त्री उनका नाम था दक्षिणी विद्वान थे काशी में उनको हमारी कुंडली दिखा दी उन्होंने हमारी कुंडली दिखा दी तो ज्योतिषी ने बता दिया कि लड़के की उम्र तो केवल 19 वर्ष तक है इसकी आयु केवल 19 वर्ष है अच्छा आप तो बहुत घबराए आपको काम की बात सुनाते हैं फिर काशी में घूम घूम के ज्योतिषियों को हमारी कुंडली दिखाई गई बड़े बड़े ज्योतिषियों को तो हमको भी मालूम पड़ गया जल्दी से ब्याह हुआ कि शायद 19 बरस के पहले बच्चे हो जाए आ, जल्दी से ब्याह हुआ जब एक आध बरस बाकी रह गया 19 वर्ष पूरा होने में दो बरस तब मैंने साधुओं के पास घूमना प्रारंभ किया और इसी लालच में कि कोई ऐसा साधु मिल जाए कि हमको मरने से बचा ले देखो ईश्वर की कृपा बोलते हैं आपसे ये वाक्यों की हमारी ईश्वर पर श्रद्धा थी हमारी धर्म पर श्रद्धा थी साधु संतों पर श्रद्धा थी हमारे घर में साधु संत आते थे तो उनको खिलाया पिलाया जाता था हमारे घर के लोग तीर्थ यात्रा में जाते थे धर्म पर ईश्वर पर का विश्वास था ये समय पर बड़ा काम देता है है ना बहुत काम देता है समय पर ईश्वर पर जो विश्वास है श्रद्धा है बहुत काम देता है तो ईश्वर कृपा से हमको बहुत अच्छे अच्छे साधु मिले महात्मा मिले उन्होंने कहा कि हम तुम्हें मृत्यु से निर्भय कर सकते हैं ये जो मौत का डर मृत्यु का भय भी एक दुख है हो देखो तो बाल को काल, काले से सफेद होने पर तुम नहीं बचा सकते दांत टूटने से नहीं बचा सकते है? नाखून गिरने से नहीं बचा सकते झुर्री पड़ने से नहीं बचा सकते आंख में खराबी आने से नहीं बचा सकते तो इस शरीर को मृत्यु से बचाने का उपाय भला क्या हो सकता है अरे दस दिन पहले दस दिन बाद दस बरस पहले दस बरस बाद एक न एक दिन तो शरीर की मृत्यु शरीर की मृत्यु होनी है यह बिल्कुल ठोस है इस सत्य की ओर से आंख बंद करने की कोई जरूरत नहीं है ठीक ठीक समझ लेना चाहिए कि यह शरीर छूटने वाला है एक न एक दिन छूटेगा तो अब जब छूटेगा तब छूट जाएगा उसके लिए उसके लिए आज से ही अपना दिल क्यों खराब करना मृत्यु का भय अपने हृदय में बसाना है ये अपने दिल को खराब करना है और मरे हुए मुर्दे को अपने दिल में बसाना ये भी अपने दिल को खराब करना है मरे हुए की याद करके रो मत और आगे हम मर जाएंगे इस डर से भी रो मत असल में ये जो आध्यात्मिक जीवन है ये दुख रहित जीवन व्यतीत करने की कला है आप इस बात को याद कर लो जैसे संगीत की कला होती है जैसे चित्रकला होती है न एक ये ऐसी दिव्य कला है कि हम जिंदा रहें और हमको दुख न हो ये दुख जो है शोक जो है भय जो है ये गुंडे हैं गुंडे जैसे गुंडों को अपने घर में नहीं बसाते हैं वैसे इनको अपने घर में अपने दिल में नहीं बसाना चाहिए तो अब देखो अब एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण देखो हमारे जो भाई बंधु हैं और आप सब हमारे भाई बंधु हो हमारे आत्मा ही हो है? हम ही है आपके रूप में आपका दुख हमारा ही दुख है और आपका सुख हमारा ही सुख है क्योंकि जब हम किसी को दुखी देखते हैं तो उसकी आंख में से आंसू गिरे तो हमारी आंख में भी आंसू आते हैं वो जब दुखी दिखता है तो हम भी अपने को दुखी अनुभव करते हैं हमको भी दुख होता है तो असल में सबका दुख ही अपना दुख है और सबका सुख ही अपना सुख है हमारा दुख सुख सबसे अलग होए कोई सो बात तो नहीं है क्योंकि मूल तत्व ही अलग नहीं है एक ही आत्मा सब में है तो ये अलग ये अलग अलग कहां से होगा तो आप इस बात को पूरी तरह से ध्यान में लो कि ये जो हम चीजों में गुण मानते हैं ना हैं? वस्तुओं में गुण है तो व्यावहारिक दृष्टि से वस्तुओं में गुण है लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से वस्तुओं में कोई गुण नहीं है तो सब निर्गुण ब्रह्म है तो इसमें एक बड़ी बढ़िया बात है उस पर का ध्यान कभी जाता हो कि नहीं जाता हो इसमें जो लोग साइंस से धर्म को सिद्ध करना चाहते हैं वे लोग गलत रास्ते पर जब कोई कहता है ना कि साइंस से ये बात सिद्ध नहीं हुई विज्ञान से ये बात सिद्ध नहीं हुई है तो ना? तुलसी का पत्ता खाने से भगवान मिलता है ये बात साइंस से सिद्ध नहीं हुई तुलसी का पत्ता खाने से मलेरिया दूर हो सकता है ये तो साइंस से सिद्ध हुई लेकिन तुलसी का पत्ता खाने से ईश्वर मिल सकता है ये बात साइंस से सिद्ध नहीं हुई तो ये बात कह के भी तुलसी के पत्ते का कोई खंडन करता है तो हम लोगों को हंसी आती है, हैं क्योंकि ना ईश्वर साइंस से सिद्ध होता है ना तो तुलसी का पत्ता खाने से ईश्वर की प्राप्ति होगी ये साइंस से सिद्ध होता है लेकिन ये तुलसी का पत्ता जिसके विश्वास में बड़ी पवित्र वस्तु है जो विश्वास करता है कि ये बड़ी पवित्र वस्तु है वो जब तुलसी का दल या गंगा जल अपने मुंह में डालेगा या सालग्राम का जल अपने मुंह में डालेगा तो उसके मन में पवित्रता का भाव उदय होगा और पवित्रता का भाव उदय होने से उसका हृदय स्मशान नहीं रहेगा और उसमें उसमें भगवान के ध्यान की ज्ञान की योग्यता योग्यता आवेगी तो ये बात हमारे बाप दादा भी जानते थे कि सोने में धर्म नहीं है तुलसी के पत्ते में धर्म नहीं है उसके प्रति जो हमारा भाव है हमारा विश्वास है हमारा कर्तृत्व है कि उसमें उसमें धर्म है तो ये बात जब हम कहते हैं कि केवल शास्त्र से ही सिद्ध होती है तो आप कहोगे कि पिछड़े हुए लोग हैं ये तो शास्त्र पर श्रद्वा करते हैं विश्वास करते हैं आप हमें कहोगे कि पिछड़े हुए लोग शास्त्र पर श्रद्धा करते हैं विश्वास करते हैं राम राम राम हम कहते हैं कि नहीं हम ये जान चुके हैं कि उसमें वस्तु गुण नहीं है उसमें श्रद्धा और विश्वास से सम्पाद्य गुण ही ये है हमारे शास्त्रकर्ता को ये बात मालूम थी कि यदि खुरदबीन से दूरबीन से जांच करेंगे और लेबोरेटरी में डाल के सोने और कुलसी की जांच करेंगे तो उसमें से ये चीज निकलने वाली नहीं है कि इसमें से ईश्वर मिलेगा ईश्वर तुलसी में से नहीं मिलेगा सोने में से नहीं मिलेगा तुम्हारे हृदय में जो श्रद्धा और भक्ति होगी जो विश्वास होगा उसमें से ईश्वर मिलेगा तो ये तो बड़ा क्रांतिकारी कदम है कि पहले से ही हम ये जानते हैं है? कि चाहे नमाज पढ़ो ईश्वर के लिए और चाहे पांव से तीर्थ यात्रा करो और चाहे सीधे होके बैठ जाओ सीधे होके बैठना ईश्वर के लिए और ईश्वर के लिए बारंबार सिद्धा करना बारंबार झुकना और ईश्वर के लिए धरती पर चलना इसमें चलना गुण नहीं है झुकना गुण नहीं है बैठना गुण नहीं है उसमें ईश्वर के लिए उद्देश्य होना ये उसका गुण है और ये हमारे महापुरुष जो हैं जानते थे और जानबूझ करके उन्होंने धर्म के स्वरूप का निर्णय किया है और आत्मा के स्वरूप का निर्णय किया है तो ये तो हुआ दृष्टांत अब आपको सुनाते हैं दारष्टान्त बोला दारष्टांत क्या है माने ये जो श्रद्धा विश्वास का मार्ग है ये पिछड़े हुए लोगों का मार्ग नहीं है ये खोज करके वस्तु में वस्तु में धर्म नहीं है क्रिया में धर्म नहीं है भाव में धर्म नहीं है कर्ता में है ना, कर्ता के कर्तृत्व में जो महत्व बुद्धि है उस महत्व बुद्धिपूर्वक कर्तृत्व में कर्तृत्व में धर्म है और निकृष्ट बुद्धिपूर्वक कर्तृत्व में अधर्म है इस बात को हमारे पुराने लोग समझते थे तो ये तो हुई दृष्टांत की बात अब दारितांत की बात आपको समझाता है दारिष्टान क्या है कि ये जो ज्ञानी है ना ज्ञानी है ये हमारा वेद शास्त्र पुराण महात्मा अनुभव सब कहता है कि ज्ञान में अभिमान नहीं है ज्ञातृत्व का अभिमान नहीं है तो देखो जब ज्ञान में अभिमान नहीं है तो ज्ञान के सिवाय तो कोई चीज ही नहीं है ज्ञान के बिना कोई बात अपना जन्म ही बताओ ज्ञान का जन्म नहीं होता जन्म की सिद्धि ज्ञान से होती है पहले से ज्ञान रहता है और जन्म की सिद्धि होती है ज्ञान से मृत्यु की सिद्धि होती है ज्ञान मरता नहीं ज्ञान से मृत्यु की सिद्धि होती है ज्ञान से अभिमान बनता नहीं अभिमान बनने के पूर्व भी ज्ञान रहता है और अभिमान टूटने के बाद भी ज्ञान रहता है और अभिमान काल में भी ज्ञान रहता है बोले भला इस तुम्हारे फिलस्फा के चक्कर में पढ़ने की क्या जरूरत है कि हम ऐसे ज्ञान को जाने है ना? काल का है न काल का भान होने के पहले भी ज्ञान है बाद में भी ज्ञान है काल में ज्ञान पैदा नहीं होता और काल में ज्ञान मरता नहीं ज्ञान में ही काल कभी भाजता है कभी नहीं भाजता है देश में ज्ञान पैदा नहीं होता और मरता नहीं ज्ञान से ही देश प्रकाशित होता है किसी जड़ वस्तु के अस्तित्व में ज्ञान की उत्पत्ति और मृत्यु नहीं होती क्योंकि जड़ वस्तु का अस्तित्व ही ज्ञान से सिद्ध होता है तो बोले आखिर तुम कहना क्या चाहते हो कहा हम ये कहना चाहते हैं कि दुनिया में किसी चीज के मिलने पर और खोने पर जो तुम्हारे सुखीपने का अभिमान है वो ठनठन पाल है और किसी चीज के मिलने और खोने पर जो दुखी पने का अभिमान है वो बिल्कुल ठनठन पाल है मन है ही नहीं बिल्कुल भ्रांति से ही दुनिया में किसी चीज के मिलने और खोने पर तुम अपने को सुखी मानते हो और दुनिया में किसी चीज के मिलने और खोने पर अपने को दुखी मानते हो अब देखो अभिमान के आधार पर जितनी चीजें टिकी हुई हैं तुम्हारा भूखा अभिमान प्यासा अभिमान अभिमान ही भूखा होता है अभिमान ही प्यासा होता है बोला अभिमान को भूख प्यास रखते है तो जब अपने में मरने का डर लगता है तो जीने के लिए दवा चाहिए देवता चाहिए किसी का आश्रय चाहिए और अपने में जब ज्ञान का अभिमान होता है कि मैं यज्ञ हूं तब फिर गुरु चाहिए शास्त्र चाहिए शिक्षा चाहिए है न ये ज्ञान की जो प्यास है ये ज्ञान को नहीं है ज्ञान की प्यास ज्ञान को नहीं है अभिमान को है आप जीने की इच्छा सत्य को है तुम्हारे सत्य अस्तित्व को है कि अभिमान को है ना रहा आओ जी। ओम ओमाराज आपको ये सुना रहा था कि असल में अभिमान को ही मौत का डर लगता है और ज्यादा जीने की इच्छा होती है और अभिमान को ही ज्ञान की प्यास भी लगती है और वो तृप्ति भी चाहता है ज्ञान को ही अभिमान को ही रस की प्यास लगती है ये तुम्हारा अभिमान ही भूखा है रस की पिपासा भी अभिमान में ही है जिज्ञासा भी अभिमान में नहीं है जी भी अभिमान में ही है तो जब हम ये कहते हैं कि ज्ञान में अभिमान नहीं होता क्योंकि देश को एक इंच का एक इंच का ज्ञान नहीं होता या सर्वदेश रूप भी ज्ञान नहीं होता वो तो एक देश और सर्वदेश का प्रकाशक ही होता है।, है और एक काल में ज्ञान नहीं होता और सर्व काल में भी ज्ञान नहीं होता ज्ञान काल के पेट में ज्ञान नहीं होता काल के पेट से बाहर रहकर काल का प्रकाशक होता है तो ज्ञान में अभिमान नहीं है किसी बस एक आकार में एक वस्तु में ज्ञान नहीं रहता वस्तुएं बदलती रहती हैं ज्ञान ज्यो का त्यों रहता है वस्तु की उत्पत्ति और वस्तु की मृत्यु भी ज्ञान से सिद्ध होती है तो ज्ञान देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न परोक्षता और अपरोक्षता से मुक्त यथार्थता अथार्थता विषय में होती है यथार्थता अथार्थता से मुक्त समाधि विक्षेप से मुक्त ऐसा ज्ञान का स्वरूप है और ये जो मैं दुखी हूँ मैं सुखी हूँ ये अभिमान में है मैं करता हूँ मैं भोगता हूँ ये अभिमान में है मैं जन्मने मरने वाला हूँ ये अभिमान में है मैं स्वर्ग लड़क में आने जाने वाला हूँ कहीं अभिमान में है देश काल और वस्तु के संबंध से और स्थिति के संबंध से जितनी जितनी गतिविधि होती है जितनी स्थिति मती होती है वो सब की सब अभिमान के आश्रित होती है और वेदांत कहता है कि तुम ज्ञान स्वरूप हो ज्ञान स्वरूप हो इसका अभिप्राय इसका अभिप्राय यह हुआ कि तुम्हें जन्मने और मरने का दुख बिल्कुल झूठा है और नरक स्वर्ग जाने आने का दुख भी बिल्कुल झूठा है और जन्म पुनर्जन्म का भी दुख बिल्कुल झूठा है और अपने शत्रु मित्र का दुख भी झूठा है राग द्वेष का दुख भी झूठा है है न सुख दुख जितना है अमुक वस्तु के मिलने और खोने से सुख है और अमुक वस्तु के मिलने और खोने से दुख है ये भी झूठा है इसलिए संपूर्ण दुख प्रपंच का जो मूल है अभिमान वो अभिमान झूठा है तो यहां तक झूठा है कि यदि किसी को ये अभिमान होवे कि मैंने ब्रह्म को जान लिया है मैं ब्रह्म का ज्ञाता हूँ मैं ब्रह्म का ज्ञानी हूँ तो ये अभिमान भी जहाँ झूठा है है ना? आत्मा ब्रह्म है ये यथार्थ है परंतु मैं ब्रह्म का ज्ञाता हूँ वो वेदिता के द्वारा वेद्य है ब्रह्म मैंने ब्रह्म को जान लिया ऐसा जो अभिमान है वो बिल्कुल वो बिल्कुल झूठा है तो जब ब्रह्म ज्ञान का अभिमान भी झूठा है तो दुनिया में सुखी पने का दुखी पने का विद्वान पने का तपस्वी पने का जितना अभिमान है वो तो झूठा ही है और ये अभिमान ही पट्टा भूखा प्यासा हो करके संसार में दुख दे रहा है तो आध्यात्मिक जीवन ये अध्यात्म ज्ञान एक ऐसी कला है।, है ऐसी कला है ये कि ये जीवन में यदि मिल जाए जीते जी मिल जाए और जीते जी मिलनी चाहिए मरने पर मिलने की चीज नहीं है जीते जी मिलनी चाहिए तो आप सुख के दुख के घेरे को फाड़ कर बाहर निकल जाएं, दुख के घेरे को फाड़ करके बाहर निकल जाएं, ये ये ज्ञान अभिमान रहित ज्ञान ये परमात्मा का साक्षात्कार ये साक्षात्कार स्वरूप परमात्मा